श्री संहिता, श्री वृंदावन खंड छब्बीसवां अध्याय श्री कृष्ण का विरजा के साथ विहार श्री राधा के भय से गिरजा का नदी रूप होना उसके साथ पुत्रों का उसी श्राप से सात समुद्र होना तथा राधा के श्राप से श्री रामा का अंशतः शंखचूड़ होना बहुलास्व ने पूछा महामते देवर से आप परावर वेदताओं में श्रेष्ठ हैं अतः यह बताइए कि अघासुर आदि दैत्यों की ज्योति तो भगवान श्री कृष्ण में प्रविष्ट हुई थी परंतु शंखचूर्ण का तेज श्रीदामा में लीन हुआ इसका क्या कारण है अहो श्री चंद्र का चरित्र अत्यंत अद्भुत है श्री नारद जी बोले महामते नरेश यह पूर्वकाल में घटित गोलोक का वृत्तांत है जिसे मैंने भगवान नारायण के मुख से सुना था यह सर्वपापहरि पुण्य प्रसंग तुम मुझसे सुनो श्री हरि के तीन पत्नियां हुई श्री राधा विजया अर्थात विरजा और भूदेवी इन तीनों में महात्मा श्री कृष्ण को श्री राधा ही अधिक प्रिय हैं राजन एक दिन भगवान श्री कृष्ण एकांत एक कुंज में कोट चंद्रमाओं की किसी कांतिवाली तथा श्री राधिका सदृश सुंदरी विरजा के साथ विहार कर रहे थे सखी के मुख से यह सुनकर के श्री कृष्ण मेरी सौत के साथ है श्री राधा मणिमन अत्यंत खिन्न हो उठी सपत्नी के सौख्य से उनको दुख हुआ तब भागवत तब भगवत प्रिया, श्री राधा सौ योजन विस्तृत सौ योजन ऊँचे और करोड़ों अश्विनियों से जूते सूर्य तुल्य कांतिमान रथ पर जो करोड़ों पताकाओं और सुवर्ण कलशों से भंडित था तथा जिसमें विचित्र रंग के रत्नों सुवर्ण और मोतियों की लड़ियां लटक रही थी आरूढ़ हो दस अरब वेत्रधारी सखियों के साथ तत्ताल श्रीहरि को देखने के लिए गई उस निकुंज के द्वार पर श्रीहरि के द्वारा नियुक्त महाबली श्रीदामा पहरा दे रहा था उसे देखकर श्री राधा ने बहुत फटकारा और सखी जनों द्वारा भेद से पिटवाकर सहसा कुंज द्वार के भीतर जाने को उद्यत हुई सखियों का कोलाहल सुनकर श्रीहरी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए श्री राधा के भय से विरजा सहसा नदी के रूप में परिणित हो कोटियों जन विस्तृत गोलोक में उसके चारों ओर प्रवाहित होने लगी जैसे समुद्र इस भूतल को घेरे हुए हैं उसी प्रकार विरजा नदी सहसा गोलोक को अपने घेरे में लेकर बहने लगी रत्न में पुष्पों से विचित्र अंगों वाली वह वा नदी विविध प्रकार के फूलों की छाप से अंकित उष्णिश वस्त्र की भातृशोभा पाने लगी सीहली चले गए और विरजा नदी रूप में परिणित हो गई यह देख श्री राधिका अपने कुंज को लौट गई दृपेश्वर तदंतर नदी रूप में परिणित हुई विरजा को श्री कृष्ण ने शीघ्र ही अपने वर के प्रभाव से मृत्युमती एवं विमल वस्त्राभूषणों से विभूषित दिव्य नारी बना दिया इसके बाद वे विरजा तटवर्ती वन में वृंदावन के निकुंज में विरजा के साथ स्वयं ह्रास करने लगे श्री कृष्ण के तेज से विरजा के गर्भ से सात पुत्र हुए वे सातों शिशु अपने बाल क्रीड़ा से निकुंज की शोभा बढ़ाने लगे एक दिन उन बालकों में झगड़ा हुआ उनमें जो बड़े थे उन सब ने मिलकर छोटे को मारा छोटा भयभीत होकर भागा और माता की गोद में चला गया सती विरजा पुत्र को आश्वासन दे उसे दुलारने लगी उस समय साक्षात भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए तब श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल हो रो से अपने पुत्र को साप देते हुए विरजा ने कहा दुर्बुद्धय तो तू तो श्री कृष्ण से वियोग कराने वाला है अतः जल हो जा तेरा जल मनुष्य कभी ना पिए फिर उसने बड़ों को साप देते हुए कहा तुम सब के सब झगड़ालू हो अतः पृथ्वी पर जाओ और वहां जल होकर रहो तुम सब की पृथक पृथक गृहति होगी एक दूसरे से कभी मिल न सकोगे सदा ही प्रलय काल में तुम्हारा नैमित्तिक मिलन होगा श्री नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार माता के हिसाब से वे सब पृथ्वी पर आ गए और राजा प्रिय के रथ के परियों से बनी हुई परीक्षाओं में समाविष्ट हो गए खारा जल मदिरा घृत दधि छेर तथा शुद्ध जल के वे साथ सागर हो गए राजन वे सातों समुद्र अक्षोभ तथा दुर्लंघ हैं उनके भीतर प्रवेश करना अत्यंत कठिन है वे बहुत ही गहरे तथा लाख योजन से लेकर क्रमशद विगुण विस्तार वाले होकर पृथक पृथक द्वीपों में स्थित हैं पुत्रों के चले जाने पर विजा उनके स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो उठी तब अपने बिरणी प्रिया के पास आकर श्रीकृष्ण ने वर दिया भिरु तुम्हारा कभी मुझसे वियोग नहीं होगा तो अपने तेज से सदैव पुत्रों की रक्षा करती रहोगे विदेहराज तदनंतर श्री राधा को विरह दुख से व्यथित ज्ञान श्याम सुंदर श्रीहरि स्वयं श्री रामा के साथ उनके निकुंज में आए निकुंज के द्वार पर सखा के साथ आए हुए प्राणवल्लभ की ओर देखकर राधा मानवती हो उनसे इस प्रकार बोली श्री राधा ने कहा अरे वहीं चले जाओ जहां तुम्हारा नया नेह जुड़ा है विरजा तो नदी हो गई अब तुम्हें उसके साथ नद हो जाना चाहिए जाओ उसी के कुंज में रहो मुझसे तुम्हारा क्या मतलब है श्री नारद जी कहते हैं राजन यह सुनकर भगवान विरजा के निकुंज में चले गए तब श्री कृष्ण के मित्र श्री रामा ने राधा से रोज पूर्वक कहा श्री रामा बोला राधे श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्णतम भगवान है वे स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति और गोलोक के स्वामी के रूप में विराजमान हैं परात्पर श्री कृष्ण तुम जैसी करोड़ों शक्तियों को बना सकते हैं उनकी तुम निंदा करती हो ऐसा मान न करो न करो राधा बोली ओ मूर्ख तू भाप की स्तुति करके मुझ माता की निंदा करता है अतः दुर्बुद्ध राक्षस हो जा और गोलोक से बाहर चला जा श्री रामा बोला सुबह श्री कृष्ण सदा तुम्हारे अनुकूल रहते हैं इसीलिए तुम्हें इतना मान हो गया है अतः परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण के भूतल पर तुम्हारा सौ वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा इसमें संशय नहीं है श्री नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार परस्पर साप देकर अपने ही करने से भयभीत हो जब राधा और श्री रामा अत्यंत चिंता में डूब गए तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए भगवान ने कहा राधे मैं अपने निगम स्वरूप वचन को तो छोड़ सकता हूँ किंतु भक्तों की बात अन्यथा करने में सर्वथा असमर्थ हूँ कल्याणी राज के शोक मत करो मेरा आवाज सुनो वचनम वई स्वनिगम दूरी कर तुम छमो स्म्य हम भक्ता वचनम रात हे दूरी कर तुम नचा छम वियोग काल में भी प्रतिमात एक बार तुम्हें मेरा दर्शन हुआ करेगा वराह कल्पे भूतल का भार उठाने और भक्तजनों को दर्शन देने के लिए मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर चढ़ूँगा श्री दामन तुम भी मेरी बात सुनो तुम अपने एक अंश से असुर हो जाओ वैवस्वत मन्वंतर में रासमंडल में आकर जब तुम मेरी अवहेलना करोगे तब मेरे हाथ से तुम्हारा वध होगा इसमें संशय नहीं है तत्पश्चात फिर मेरे वरदान से तुम अपना पूर्व शरीर प्राप्त कर लोगे श्री नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार साप महातपस्वी महा श्री रामा ने पूर्व काल में जब श्लोक में सुधर सुधन के घर जन्म लिया वह शंखचूर्ण नाम से विख्यात हो यक्षराज कुबेर का सेवक हो गया यही कारण है कि शंखचूर्ण की ज्योति श्री रामा में लीन हुई भगवान श्री कृष्ण स्वात्मा राम है एकमात्र अद्वितीय परमात्मा है वे अपने ही धाम में लीला लीलापूर्वक सारा कार्य करते हैं जो सर्वेश्वर सर्वे रूप एवं महान आत्मा है उनके लिए यह सब कार्य अद्भुत नहीं है मैं उन श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार करता हूँ विधेराज या मनोहर वृंदावन खंड मैंने तुम्हारे सामने कहा है जो नरश्रेष्ठ इस चरित्र का श्रवण करता है वह पुण्यतम परम पद को प्राप्त होता है इस प्रकार श्री के सहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत नारद बहुला संवाद में शंखचूड़ोपाख्यान नामक छब्बीसवां अध्याय पूरा हुआ श्री वृंदावन खंड संपूर्ण